अगच्छं तु अघच्छं तु अत्र किम अध्यापी कथाम शरौतू में इच्छा था एक रेखन च्ण Nicholas अस्तु अस्तु उपविशंताम उपविशंता ऑध्यतावत भकष्य प्रतीका रहा इत्यादु नाम कथाम शरा वयामी इच्छ था <laughs> एकस्मिन बने नाना pašu, paqsina, vartant e s'ma. Tèšam, kriđa bhi hi, kalar vai hi, kujanai hi, tadvanam, ullasamayam, pratibhati s'ma. Tatreiv aastam, eka habba ka ha? Wap, wap, wap, wap. Ekaš ca, तातबक नमस्कारोमि फ्लैप फ्लैप फ्लैप नमस्कारोमि नमस्कारोमि कथय रे श्रीगाल कुत्र गच्छसि अहम् तु हितस्ततह परिभ्रामामि एव त्वं कथय सर्वम कुशलम आम आम सर्वम कुशलम प्राप्य। ए भात अस्मि नरन्ये न दृश्यते साम्रतम तादृशह मैत्री भावः याद्रशह पूर्वमासी। किम जातम्? न कुत्र चितमनोरञ्जनम्, न गानमस्ति, न नृत्यम्। साम्रतम तु सह भोजनमपि नैव आयोज्यते। सत्यं वदसित्वाम् अहमपि अमेव चिन्तयामिस्म अरे भोजनस्य तु मे बलवती इच्छा भवति एव अस्या योजनां करणीयम् अत्र किमाश्चर्यं अद्यैव आयोजयामि किं त्वं मया साधम भोजनं करिष्यसि आमाम् अवश्यमेव करिष्यामि तर्हि एवम् कुरु स्वह मम गृहमागत्य मिलित्वा तत्रैव भोजनं करिष्यावः भार्घम अवश्यमेव आगमिष्यामि स्वहाम दुष्टहं मम गृहे भोजनं करिष्यति अस्मै स्थाल्यं भोजनं दास्यामि इस बगुले ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया लेकिन सीआर ठहरा महाधूर्त <laughs> दूसरे दिन निमंत्रण पाकर बगुला सीआर के घर पहुंचता है यार मगुले के सम्मान में कलश में खीर खिलाने के बदले खाली में खीर परोस देता है इस मगुले को किन-किन परेशानियों से निकलना पड़ रहा है आए अब हम उसे सुनें क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक कहा गोत्रभो अयं वराकस्तु यथाकालमेवागतः आगच्छतु मित्र आगच्छतु किमೇಕाकियेवागतः आम भवतु अद्य क्षीरोदनस्य आयोजनं मया कृतमस्ति किं तुभ्यं क्षीरोदनं रोचते किं क्षीरोदनं एतात् क्षीरोदनस्य नाम श्रुत्वा मे मुखं लालाक्लिनं जातम् अस्ति अधुना आवामस्यां स्थाल्याम संभूय क्षीरोदनं खादावः कि करो मी कथम खादाम कॉर्णान कथम आसी क्षिरोधनम भो अनिन थूंते न पंची तोसमी अहमा पी प्रणिकार आया होजनम आयोजाई श्यामी सुस्वादु आसी सुन्दरम मधु रंच इदम सर्वम मायोजनम आसीत मित्र Aham, api, Shwah, tweyasah militva bhojanak kartu mitxami. Kimme nimentrana'm svi karishya si tuam? Aham, Mitra! Aham, tu bhojan patu. Tav nimentrana'm ativ prasannosmi. Ah, tarihi, Shwah, sanyam agachatu. Aham, Shwah, yathakalam sanyam tav griya agamishyami. Astu, gachami punar darshan aya. <truh, truh, truh, truh, truh, truh, truh, truh. भोला भाला बगुला सियार के भोजन का आनंद नहीं उठा पाता लेकिन वह सब बगुले ने भी जैसे को तैसा दिखाने का मन बना ही लिया है बगुला भी सियार को दूसरे दिन भोजन पर बुलाता है क्या बगुला उसको भोजन खिला पाता है इसे जानने के लिए सुने आगे की कहानी ला ला ला ला मित्र बक अई मित्र आगतोस्मि द्वारम उद्घाटय ओ अयम आगतमन भवतु आगच्छामि द्वारम उद्घाटयामि नमस्कारोमि भोसृगाल नमस्कारोमि हम वौ वौ वौ गृह हेतु क्षीरोदनस्य सुगंधि प्रसृतास्ति त्वयापि क्षीरोदनमेव आमाम तुभ्यम तु, तु, आम आम। तु, तु रोचतेव मित्राय तु मैत्री चिन्तनी आएव उपाविश अयम् बकः तीव्र सरलः अध्यापम सर्वम क्षीरोदनं अहमेव खादिश्यामि अरे बक विलम्बा मा गुरु तु भुक्षया मदीया स्थिति चिन्तया वर्तते भो श्रीगाल प्रतीक्षां तावत अहम् शिरोदनमानयामि शीघ्रं शीघ्रं अस्मिन् कलशे खीरोदनं विद्यते आवाम् मिलित्वा खादिश्यावः स्वादनच गृहीश्यावः हम्म हम्म हा मम करणीयम् अरे रे सर्व मेका की एव खादती ना लज़ते रे मूर्खह अहम दौर भाग्येन केवलम पश्यामी अहाहा अतीव मधुरम खादित्वा सनलपामी तौम पी तौम पी ग्रहनं कुरू क्याहा क्या करनियम अहाहा अश्यत्य धूरतह प्रतिकारम करोती आ हा हा हा अपीवा सुस्वादु इदम् अतीव सुस्वादु ओ हो हो सर्वम खादितम न किमपि अविशिष्टम अयम तु मित्रतायाः परिणामः यत् न किमपि अविशिष्टम मित्र मया याद्रिशः व्यवहारः त्वया सह कृतः तस्य परिणामः अपि प्राप्तः साम्प्रतं त्वया अहम् सम्यक् प्रबोधितः मित्रेण सह न कदापि वञ्चना करणीया इस तरह सियार को अपनी करनी का फल मिल ही गया तो बच्चों कभी भी अपने दोस्तों को ठगना नहीं चाहिए इसीलिए कहा गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम् तस्मात् सदव्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिना